नमस्कार आप सुंदारी डिमोथन वन जीरो सेवन पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के विशेष मेहमान नरेश पारिक जी जुड़े हुए हैं राजस्थान चुरू से और आप एज ए केमिस्ट काम करते हैं और साथ ही साथ विशेष सुंदरकांड का पाठ करने का भी आपको रुचि है तो आइए उनसे जानेंगे उनके बारे में आप सभी की तरफ से नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ऐसे हैं नरेश जी बहुत अच्छे सर जी जी जी नरेश जी चाहूँगा कि मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जी मैं साहवा चूरू राजस्थान से हूँ और मैं एक केमिस्ट हूँ मेरी रिटेल की शॉप है गांव में और मैं एज केमिस्ट सेवा करता हूँ कितना समय हो गया केमिस्ट में मैं पच्चीस साल से अच्छा पच्चीस साल में काफी बदलाव देखे होंगे आपने क्या जी बिल्कुल बहुत ने? बदलाव बहुत बदलाव देखे हैं जी जी जी और दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है <laughs> कि हमें भी दुनिया के साथ बदलना पड़ता है <laughs> बिल्कुल बिल्कुल जो पहले बिलिंग कैसे करते थे अभी कंप्यूटराइज हो गया होगा अभी कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम पहले हाथ से बनाते पहले हाथ से बिल बनाते थे और अभी तो सारा कंप्यूटर पे आ गया अच्छा अच्छा बहुत फास्ट चल रही है दुनिया तो अब जब भी मैन्युअली करते थे बिलिंग उसमें और इसमें क्या अंतर है मैन्युअली करते थे तो उस समय काम भी कम था और जैसे जैसे टाइम निकला है काम भी बढ़ता गया है तो अब अगर मैन्युअली करना चाहें तो वो संभव नहीं संभव हो पाता नहीं हाँ अब तो कंप्यूटर है तो ही सब कुछ संभव, संभव हो सकता है <laughs> इसमें जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे आपने जी जी बिल्कुल तो अब शुरू में कंप्यूटर आ गया तो दिक्कतें होती रहेगी पहले जी <laughs> कितना टाइम लगा आपको कंप्यूटर में मैनुअल से कंप्यूटर में आने में वो उसमें लगभग एक दो महीने का टाइम लगा था ज्यादा चलिए नरेश जाँग जी मैं चाहूँगा चुरू के पास में सावा है आपका जी उस गांव के बारे में बताइए थोड़ा सा कैसा गांव है हमारा गांव सर्वधर्म स्वभाव का गांव अच्छा, है सभी लोग है इसमें। बहुत अच्छा गाँव है सभी लोग मिलजुल के रहते हैं किसी प्रकार का कोई भी किसी में द्वेष भावना नहीं है सब लोग बहुत अच्छे हैं कभी आप हमारे गांव आइए आपको मिलवाएंगे गुरु गुरुओं की भूमि है अच्छा देवताओं अच्छा। की भूमि है और बहुत अच्छी जगह है जी बहुत शानदार नरेश जी।, जी मैं चाहूँगा कि जैसे केमिस्ट के साथ साथ और क्या करते हैं वो भी बताइए हमें जी बिल्कुल केमिस्ट के साथ साथ हम हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं मेरा छोटा भाई है मैं हूँ और हमारी एक टीम है जिसका हमने एक समिति बना रखी है उसका नाम हमने गौ सुंदरकांड समिति रखा है जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि गौ हम जो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसका जो भी हमें मिलता है उसका हम गायों की सेवा में उपयोग करते हैं जी जी और सुंदरकांड का पाठ हम हर सैटरडे को तो करते ही करते हैं इसके अलावा जो भी अगर किसी का बर्थडे हो किसी के ग्रह प्रवेश का मुहूर्त हो तो उसमें जाकर भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और इससे अर्जित होने वाली जो राशि होती है उसका पूर्णतया गौ सेवा में उपयोग किया जाता है बहुत बढ़िया हमने लगभग 2012 हजार से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है अनवरत चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल और मैं इस मैं प्रभु की विशेष कृपा मानता हूँ कि हमारा कभी ये नहीं होता है कि अभी तो सुंदरकांड के पाठ नहीं हो रहे लगातार ये कार्यक्रम अच्छा, चलता, चलता रहता है।, है ये ईश्वर की कृपा है बहुत बढ़िया तो सुंदरकांड से आपको जो इनकम होता है उसका क्या करते हैं आप वो गौसेवा में पूरा गौ सेवा पूरा गौ सेवा में दो से और अब तक लगभग बीस लाख रुपये का डोनेसन गौसेवार्थ सुंदरकांड समिति ने अर्जित किया अर्जित किया और, और गौसेवा में सेवा में समर्पित किया तो अभी वहाँ पर आपका गौशाला जो गौशाला जो है वो अभी ठीक चल रहा है जी बहुत अच्छी चल रही है अभी हमारी गौशाला जो हमारे गांव की गौशाला है वो फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत हो चुकी है एक समय ऐसा था जब आ, हमारी गौशाला के पास पचास हजार भी नहीं थे चारा लाने के लिए जी जी, जी। तो उस समय हमारी समिति के पास जो पड़ा था पैसा हाँ। वो उस विप, जो विपरीत परिस्थिति उसमें बहुत काम आया अच्छा अच्छा अच्छा तो अभी कितने गायें हैं गौशाला में वहाँ पर हमारे लगभग तीन हजार गाय हैं अच्छा तीन हजार गाय को संभा तो में गौशाला में कुछ लोग भी रखे होंगे सम्भाल बिल्कुल गौशाला में काफी लोग हैं काम करने वाले स्वयं सेवक भी हैं हमारे गांव में एक टीम बनी हुई है अच्छा अच्छा बीस पच्चीस युवाओं की जो सुबह चार साढ़े चार बजे गौशाला में पहुंच जाती है और वहां जाकर के गायों की सेवा करती है उनको चारा डालना उनको जो जो भी बनता है गौशाला में वो उनको गायों को अलग अलग हिस्से में डाल करके आना ये सब काम वो स्वयं करते हैं कुछ कर्मचारी भी रखे हुए हैं वो भी काम का। तो अभी आगे के लिए आपके आसपास में जो गौशालाएँ हैं उनको भी हेल्प करते हैं आप? जी बिल्कुल हमारा हमारी गौशाला अब फाइनेंशियलीउंड काफ़ी साउंड हो गई है तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो यही है कि जो कमज़ोर गौशालाएँ हैं आसपास के एरिया में उनको हम हेल्प करें अच्छा अच्छा और मैं मानता हूँ कि ये प्रभु की कृपा के बिना ईश्वर की कृपा के बिना ये काम नहीं हो सकता प्रभु ने हमें ये प्रेरणा दी है सही बात ईश्वर की कृपा से ये काम हो रहा है और कुछ सुंदरकांड थोड़ा बहुत सुनाइए आप करते हो तो आ, जी सुंदरकांड में तो जो हनुमान जी ने जो काम किए हैं जी प्रभु श्री राम के लिए उनका वर्णन है हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल रहे होते हैं आ, हा, हा। और राम जी की सेना है वो समुद्र के इस पार है और लंग उस, उस पार है तो उसमें जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है सही बात है क्योंकि जब अलग अलग लोगों को पूछा जाता है कि आप चले जाओगे तो कोई कहता है मैं आधी दूर चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं इतनी दूर चला जाऊंगा। लेकिन पूरी तरह जाने के लिए पूरी दूर जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई यानी उन्होंने उनको मोटिवेट किया एक तरीके से और हनुमान जी लंका में जाने के लिए तैयार हुए उस समुद्र को पार करने के लिए वहाँ से ये सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है लोगों के लिए या ग्लोबल सब मीट में जब आप आए हैं यहाँ पर तो यहाँ प्रोग्राम अटेंड किया तो इसके बारे में बताइए प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है मानव के उत्थान के लिए और जो समस्याएँ अब हमारे सामने आने वाली हैं उन समस्याओं को हम पहले से तैयार रहें कि वो समस्याएं आएँ उनसे हम कैसे निपटें या वो समस्याएं आए ही नहीं उसके लिए ये जो शांतिवन में जो कार्यक्रम चल रहा है ग्लोबल सबमिट ये बहुत शानदार कार्यक्रम है बहुत यहाँ कुछ सीखने को मिलता है हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं किस तरह से मानव सभ्यता को जो विनाश की तरफ बढ़ रही है उसको हम विनाश होने से रोक सकते हैं इसके बारे में यहाँ जो चर्चाएँ चल रही हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और ये चर्चाएँ हमें लगातार करती रहनी पड़ेंगी और इस पर हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा तब जाकर हम इस सभ्यता को मानव सभ्यता को हम बचा पाएंगे तो इसमें से आप क्या सीख के जा रहे हैं मैं ये सीख के जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का एक ही सार है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी जो संस्कृति है हमारी जो सभ्यता है हमारे हमारा जो नेचर है उसको नुकसान नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल उसको नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अगर ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या इसमें फर्क पड़ने वाला है हम्म। ये चीज़ हम सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि मेरे अकेले करने से अगर मैं एक कागज़ का टुकड़ा कहीं पर डाल देता हूँ तो मैं सोचता हूं यार इस कागज़ के टुकड़े से या कौन सा कचरा फैलने फैलने वाला है अगर मैं ये सोचता हूं तो मैं गलत सोचता हूँ मैं अगर छोटी से छोटी गलती जो हम कर रहे हैं वो हम गलती ना करें ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए हम अगर छोटी छोटी गलतियों को ना करेंगे तो फिर बड़ी गलती कभी नहीं होगी और हम इस पर्यावरण को इस जो हमारी सभ्यता है मानव सभ्यता उसको हम बचाने में सफल होंगे चलिए नरेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज एक संदेश के रूप में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी काम कीजिए प्रभु को ईश्वर को हमेशा याद रखिए और ईश्वर ने जो हमें जो कुछ हमें करने के लिए दिया है उसको मानव सेवा में जन सेवा में और इस विश्व सेवा में लगाइए अपने जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर रखिए जो इस संस्कृति को समाज को और हमारे देश को ऊंचा उठाए जी जी नरेश जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि विशेष गौ सेवा के माध्यम से आप जो है बहुत अच्छा सुंदरकांड करके उन उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और आज आपका गांव का जो आ, गौशाला है वो समृद्ध है और आप अपने गाँवशाला के माध्यम से दूसरे गांव के जो छोटे गांव के गौशाला हैं उनको भी मदद करने के लिए आप जो है अभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे और जो भी पैसा आएगा वो जहाँ कमजोर गौशालाएँ हैं उनको जी देंगे ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और चाहेंगे कि आप बार बार आते रहें धन्यवाद <laughs> <जी दे laughs> आप सुनाए हैं 107.8 सुनते रहो मुस्कुर आते रहो आए, है सुख संसार। बाबा। आए है सुख संसार। सजाती तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनु ki yeah.